सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे प्रतीक उपासना को विषय बनाकर के संशय हुआ कि जैसे ब्रह्म उपासना में अहम दृष्टि की जाती है ऐसे प्रतीक उपासना में प्रतीक में अहम की जाएगी या नहीं की जाएगी ये संशय है पूर्व पक्षी ने कहा ब्रह्म उपासना में जैसे अहम कर रहे हो तो ये भी उपासना है तो इसमें भी ब्रह्म दृष्टि की जाए तो पूर्व पक्ष के मत में ब्रह्मदृष्टि दृष्टि ब्रह्म, ब्रह्म उपासना और प्रतीक उपासना में कोई अंतर नहीं है दोनों एक जैसी हैं। सिद्धांति ने कहा न प्रतीके प्रतीक के ब्रह्मदृष्टि न, ब्रह्म न कर्तव्य क्यों तो कहा इसलिए कि उपासक प्रतीकों को अपने से भिन्न ही अनुभव करता है प्रतीकों का मैं के रूप में उसे निश्चय नहीं है और शास्त्र से तत्वमशादी शास्त्र से निधि ध्यासन कर्ता को ये निश्चय रहता है श्रवण मनन से भ्रांति से भले ही मैं इस समय अविद्यावस्था में प्रतीत हो रहा हूं <coughs> पृथ्वी पर रह करके चंद्रमा या सूर्य भला ही छोटा सा प्रतीत हो रहा हो लेकिन जैसे विवेक से निश्चय रहता है कि जितना आख हमें सूर्य या चंद्रमा को छोटा दिखा रही हैं, उतने छोटे सूर्य चंद्रमा नहीं है ये निश्चय रहता है वैसा ही ब्रह्म उपासक का निश्चय रहता है कि वस्तुतः मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मेरी बुद्धि में दोष होने के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है उन दोषों की निवृत्ति के लिए जिन दोषों के विपरीत भावना रूप दोष के रहते हुए ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी स्वरूपत्व रूपे न अनुभव में नहीं आ रहा है उनको हटाने के लिए ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करता है ये ब्रह्म उपासना है ऐसा उपासक नामादि प्रतीकों को अपना स्वरूप है ऐसा ग्रहित नहीं करता है इसलिए प्रतीक में उपासक को जो स्व से भिन्नत प्रतीत हो रहा है उसमें अहम दृष्टि नहीं करनी है यह न प्रतीके नहीं स इस सूत्र से बताया गया इसी की व्याख्या करते हुए भाषकर भगवान ने कहा कि न प्रतीकेशु आत्ममतिम बदनियात तो कहा कि प्रतीकों में आत्ममति पूर्व पक्षी कह रहे करनी है अहं आत्ममति आत्मति यानी अहं तो क्यों अहं करना चाहते हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने दो विकल्प करके पूछा टीका में कि प्रतीकेशु आत्मत्व अनुभव बलात् प्रतिकों का मैं के रूप में अनुभव हो रहा है उपासक को इसलिए क्या उपासक को प्रतिकों में अहम करनी चाहिए ऐसा आग्रह कर रहे हो या प्रतीक का वस्तुतः जीव से अभेद होने से जीव को आप उसमें अहन करने के लिए कह रहे हो इन दो में से क्या है यदि पहला विकल्प स्वीकार करेंगे पूर्व पक्षी तो कहा कि नहीं उपासक प्रतिकानी व्यस्तानी आत्मत्वेन न अपने से भिन्न नामादी प्रतीकों का उपासक आत्मरूप से अनुभव नहीं करता है और द्वितीय के विषय में कहोगे कि वस्तुतः प्रतीकों का उपासक के साथ अभेद होने से प्रतीकों में अहन करनी चाहिए ऐसा यदि आग्रह करते हो तो द्वितीय के विषय में भी कहते हैं कि द्वितीय अपनी असिद्या दूसि प्रतिकों का वस्तुतः उपासक के साथ अभेद असिद है ये बता करके निराकरण करते हैं भास्कर भगवान यदुन ब्रह्म विकार प्रति ब्रह्मत्व ततचा आत्मति प्रतिकों का जीव के साथ अभेद बताने के लिए सीधा सीधा तो प्रतीक और जीव का अभेद है नहीं ब्रह्म द्वारा अभेद करना पड़ता है कि प्रतीक ब्रह्म का विकार है ब्रह्म प्रतीकों का कारण है कार्य कारण का अभेद होता है कार्य कारणात्मक होता है जैसे घट मृदात्मक है ऐसे समझ करके प्रतीक रूप विकारों को उनके कारणभूत समझ करके और तत्वमशादी श्रुतियां जीव को भी ब्रह्म रूप बता रही है ब्रह्म से अभिन्न बता रही है तो जीवाभिन्न ब्रह्म का विकार प्रतीक होने से प्रतीकों को अपने कारण ब्रह्म से अभिन्न जीवात्मक समझ लें जीव से अभिन्न समझ लें तो यह परंपरा जीवाभेद प्रतीकों का सिद्ध हो रहा है साक्षात नहीं इस अभिप्राय से कहते हैं तद, तद असत क्योंकि प्रति का भाव प्रसंगात। तो जब मिट्टी के साथ घड़े का अभेद देखते हैं तो घड़ा नहीं रहता घड़े का नाम रूप बाधित करके ही उसे उसके कारणभूत मृदात्मक देखा जाता है ऐसे प्रतिकों का नाम रूप बाधित करके ही वे उनके कारणभूत ब्रह्मात्मक है तो फिर प्रतीक ही नहीं रहेगा ऐसे जीव भाव का बात करके ही ब्रह्म रूप जीव है तो जीव और प्रतीक इन दोनों का भी जो स्वरूप है उपासक जीव का स्वरूप उपासक प्रतीकों का जो स्वरूप है नाम रूपात्मक विशेष विशेष ये ही नहीं है तो फिर प्रतीक में दृष्टि क्या होगी इस अभिप्राय से कहा विकार स्वरूप स्वरूप उपवर्देन ही नामादि जातस्य से ब्रह्म ब्रह्मत्व एवं आश्रित होती जब प्रतीकों का नामादि जात यानी प्रतीक मात्र उनका विक विकारात्मक जो स्वरूप है उसका उपमर्द होगा बाद होगा और उनमें ब्रह्मत्व की दृष्टि ब्रह्मत्व देखा जाएगा तो प्रतीक ही नहीं रहेगा ते करते स्वरूप मर्दे उपमर्दे च नामदि नाम कुतः प्रतीकत्व आत्मग्रह होगा और नामादि में आत्मग्रह भी कैसे होगा आत्मग्रह यानी अहम दृष्टि <coughs> यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे अब न च ब्रह्म इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखे किंच कर्तवादी अबाधेन उपास विधि बाधे प्रवृत्तिर्वाच्यादयोगात तो। वाच्या अबाधे तद तद अयोगा ऐसा तो करना पड़ेगा हाँ ये ठीक है इधर अबाधेन है कि किंच कर्तृत्वादी अबाधेन उपास विधि विधी प्रवृत्तिर्वाच्या बाधे तद तो कहते हैं उपासना का विधान करने वाले वाक्यों की प्रवृत्ति कब होगी किसके प्रति होगी उपासना का विधान करने वाले आदित्यो तो मनो मनोब्रह्म उपासित तो इत्यादि वाक्य का अधिकारी वह है जिसमें कर्तृत्व अभिमान है जो अपने को कर्ता समझ रहा है और उपासना का जो फल बताया जा रहा है उसका भोक्ता समझता है तो जिस जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है अपने में करतापना और भोक्तापना अबाधित समझता है वास्तविक समझता है स्वयं का कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो वास्तविक है ऐसा जिसका निश्चय है वही मनोब्रह्म उपासित नाम ब्रह्मित्य उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित मनादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का अधिकारी होगा तो ये कहते हैं कि कर्तृत्वादि अबाधे न कर्तृत्वादि का बाध किए बिना उपास विधि प्रवृत्ति उपासना का विधान करने वाला वाक्य प्रवृत्त ने उसके प्रति प्रवृत्त हुआ जो अपने आप को कर्ता भुक्ता देख रहा ये मानना पड़ेगा ये कहना पड़ेगा क्यों तो कहते बांधे तद अयोगात यदि कर्तृत्वादि का बात होगा अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ उसका स्वयं में दी बाधित रहता है तो वह त्रिगुणातीत जो आत्मस्वरूप है उसमें अहंतया विचरण करता है वह है गुणातीत व्यक्ति और जो गुणातीत है उसमें कर्तृत्वादी का बांध है और जिसमें कर्तृत्वादी अभिमान नहीं है अभोक् ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय है जिसका उसे शास्त्र कहता है निस्त्रुणि विचरता को विधि कह निषेध तो विधि निषेध से वो ब्रह्म स्वरूप अपने आप को अनुभव करने वाला परे है तो उपात आदित्यो ब्रह्मासित इत्यादि विधिवाक्य का वह अधिकारी नहीं होगा यह विधिवाक्य उसके प्रति आदित्य की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो ये कहने के लिए प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे ये है बाधे तद अयोग ने स्वयं में कर्तृत्वादि का बाध निश्चय जिसका है उसके प्रति विधिवाक्य की प्रवृत्ति असंभव है बाध्य <coughs> तथाच <चो, coughs> बाद मूल ज्ञानम ब्रह्मक्य ज्ञान द्वारक अहंग्रह उपास्ती कल्पना नयुक्ता इसलिए बाद का मूल मूलयन हेतु तो, कर्तृत्वादी बाध का प्रकृति तथा प्राकृत समस्त अनात्म वस्तु के बाध का मूल बाध शब्द से लेना मात्र का बाध मिथ्यात्म निश्चय और इसका हेतु कौन है मूल कौन है कारण कौन है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मास्मि ये बोध तो बाध मूल ब्रह्म ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्म ज्ञान उसे द्वारी द्वारिक उसे माध्यम बना करके प्रतीकों में करना बनेगा नहीं अहं दृष्टि की कल्पना अयुक्त है युक्त नहीं है क्योंकि उस समय प्रतीक और उपासक दोनों भी नहीं रहेंगे दोनों का स्वरूप बाधित हो जाएगा तो ये दोनों बाधित है जिसके दृष्टि में वो उपासना विधि का अधिकारी ही नहीं है तो अधिकारीय भाव उपासना विधि अप्रमाण हो जाएगी ये दोष है इसलिए ब्रह्म द्वारा जो अभेद बताते हैं प्रतीक और उपासक का और अहंदृष्टि का आग्रह करते हैं वे नहीं समझ रहे हैं कि उपासना विधि में ही उस समय अप्रामान्य की आपत्ति आएगी ये अनिष्ट आपत्ति है उपासना विधि अप्रमाण बनेगा तथा चाद मूल ब्रह्मइक्य ज्ञान द्वारी कृत्य प्रतीकेशु अहम ग्रह उपास्ति कल्पना न युक्ता क्यों तो कहते बाध विरोधात् तो फिर बाध का यानी मिथ्यात्चय का विरोध होगा जिसको स्वयं में कर्तृत्वादि बाधित है ये निश्चय है नाम रूपात्मक सारा जगत बाधित है ये निश्चय है तो जगत विशेष जो आदित्य जगत विशेष जो मन नाम आदि है प्रतीक उनमें बाधी तत्व का निश्चय होने पर भी अहम दृष्टि करने के लिए प्रवृति कैसे हो पाएगी तो बात का विरोध होगा इसका अर्थ है तब भी प्रवृत्ति हो रही का अर्थ है वास्तव में बात हुआ ही नहीं है बात का अभिमान है केवल बात नहीं हुआ बाध की भ्रांति है. तो बाध विरोधा इत्याण इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि नच च ब्रह्मण ब्रह्म दृष्टि उपदेश दृष्टि कल्प्या <coughs> <coughs> ब्रह्म को तत्वमशादी वाक्य आत्मरूप बता रहे हैं अर्थ है तत्वशादी वाक्य से वाक्य अर्थ निश्चय जिसको है ब्रह्मात्म एक निश्चय उसे अधिकारी मानेंगे और उसके प्रति ब्रह्मा क्या नाम है प्रतीक और आत्मत्व का ब्रह्म रूप से एकत्व होने से आत्मा से अभिन्न प्रतीक में अहं दृष्टि की कल्पना करें यह करना नहीं बनेगा नहीं <coughs> न कल्प्याल्प्या <coughs> के साथ लगेगा तो नचकल्प्या ब्रह्म आत्मदृष्टि यानी अहम दृष्टि ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि कर्तृत्वादि अनिराकरणात कर्तृत्वादि का कर्तृत्वादि है निरा कर्तृत्वाद्य निराकरणात वहां क्या है आद्य शब्द आदि एवं आद्य ऐसा बनाएंगे तब तो हाँ उसमें देखिए क्या है आद्य है आदि है ऐसा ही है एव आद्य ऐसा शब्द बनाना पड़ेगा स्वार्थ में प्रत्यय करके दे दे दे। तो ऐसा और यृत्वाद्य आदि आदि अर्थ में आद्य शब्द है उसमें आदि लिखा है निराकरण निराकरणाथ भाष्य में से नहीं है पूरा हाँ तो ठीक है वो आद्य शब्द भी आता है कहीं जगह आदि अर्थ में स्वार्थ में वो प्रत्यय हाँ। करके में उद्देश्यों कर कैसे नहीं करनी चाहिए हाँ ठीक तो है तो कर्तृत्वादी तो अनिराकरणा उपासना का विधान करते समय कर्तवादि का अनिराकरण आदि टीका में जो शुरू में कहा था ना किंचम किंचन की कर्तृत्वादी का बाद किए बिना हाँ अबाधे न उपास विधि हाँ तो यदि मनोब्रह्म उपासित इत्यादि विधिवाक्य है और इनसे मनादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का विधान हो रहा है तो समझना चाहिए कि जिसके प्रति यह विधिवाक्य मनादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना का विधान कर रहा है उसके बुद्धि में कर्तृत्वादि का बाध नहीं है हिरा कर्तृत्वादी का निराकरण नहीं हुआ निराकरण है बाध तो कर्तृत्वादी अनिराकरणा का अर्थ है कर्तृत्वादी अबाधात्म हां तभी वो विधि होती है और यहां आप ब्रह्म में आत्मत्व दृष्टि करके फिर दृष्टि करना चाहते हो तो तो बाद होने पर होगी तो यही जो सूत्रात्मक हेतु है कर्तृत्वादीकरण इसी का स्पष्टीकरण है आगे कि कर्तृत्वादी सर्व संसार धर्म निराकरने ही आत्मत्व ब्रह्मण आत्मत्वपदेश तत्वमशादी वाक्य जो कर्तृत्वादी समस्त संसार है उसका निराकरण करके ही जीव में ब्रह्मत्व तो बताता है तो ब्रह्मण आत्म तोपदेश और तद अनिराकरण यानी कर्तृत्वादि समस्त संसार का निराकरण यानि बाध न होने पर अबाधेन सो उपासन विधान आ? उपासना का विधान तो होता है कर्तृत्वादि का बाध किए बिना अबाध इसलिए यह ब्रह्म द्वारा प्रतीक का उपासक के साथ अभेद नहीं बताया जा सकता ये यहां पर कह रहे हैं अतस्य उपासकस्य प्रतीक इत्यादि का अवतरण है टीका में अतो जीव प्रतिकयो हो स्वरूप प्रतीको स्वरूपेदांग्रहे विधिश्रवण्च न अहंग्रह इति फलित आह अतची तो अतः यानी उपासना विधि की प्रवृत्ति कर्तृत्वादी संसार का बाध किए बिना होने से और ब्रह्म में आत्मत्व का उपदेश कर्तृत्वादि संसार का बाध करके ही होता है जिस कारण से उस कारण से क्या होगा कि उपासक ये स्वरूप भेद है, उपासक के साथ प्रतीक का स्वरूप भेद होने से स्वरूप ऐक्य न होने से नहीं की जाएगी अहं दृष्टि नहीं होगी यह सिद्धांत है तो कह रहे विधि हाँ। श्रवनाथ ये दूसरा हेतु है पहला हेतु है कि कर्तृत्वादि का बाध किए बिना कर्तृत्वादी समस्त संसार का बाध किए बिना उपासना विधि की प्रवृत्ति होने से स्वरूप भेद रहेगा प्रतीक अलग है उपासक अलग है स्वरूप ऐक्य निश्चय नहीं रहेगा इसलिए स्वरूप वस्तुतः अवैध होने से अहंग दृष्टि करो ये जो कथन है ये नहीं बनेगा एक हेतु हुआ ये अहंग्रह न अहंग्रह इस प्रतीक की क्या नाम प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए जा रहे हैं एक है स्वरूप स्वरूप भे, भेदात प्रतीक में अहंग्रह नहीं होगा और दूसरा है विधि अश्रवणाच्य निरीध्यासन जब करता है ब्रह्म का उस समय निरीध्यासन के अधिकारी में भी <coughs> बात का निश्चय तो बात तो नहीं है कह सकते हैं विपरीत भावना होने से अभाक आवरण की निवृत्ति नहीं हुई है तो वहाँ कैसे अहम बताई जा रही है तो वहाँ विधि है वहाँ तो विधि ये है कि तत्वमशादी वाक्य तमर्थ तो को उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का ज्ञापन कर रहा है पूर्व इसलिए परोक्ष निश्चय है वहां पर अपरोक्ष नहीं है परोक्ष निश्चय है वो परमात्मक निश्चय है तो इसलिए वहां अहम दृष्टि होगी विधि होने से ऐसी विधि तो यहां नहीं है तो विधि अश्रवणाच प्रति के अहंग्रह न ऐसा लगाना यानी प्रतीकों में अहंग्रृष्टि करे ऐसी विधि न होने से प्रतीकों में अहंग्रह नहीं होगा इति इतिम आह ये फलितार्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं अतच उपासक प्रतीक आत्मग्रहो न उपपद्यते तो उपासक प्रतीको से प्रतीकों के समान ही है भी अपने, अपने नाम रूप को, विकारात्मक नाम रूप को छोड़ा नहीं है नाम रूप के साथ है और उपासक भी कर्तृत्वादी धर्मों के साथ है इसलिए क्या होगा कि दोनों समान हो गए एक जैसे हो गए विशेष रूप वाले हो गए तो जैसे किरीट और कुंडल इनका आपस में भेद ही है स्वरूप ऐक्य नहीं है स्वर्णत्व सुवर्ण रूप में एक होने पर भी जब तक किरीट का आकार और नाम किरीट नहीं छोड़ता कुंडल का आकार और नाम कुंडल नहीं छोड़ता तब तक वे अलग अलग है ऐसे उपासक और प्रतीक अलग अलग है विशेष विशेष नाम रूप वाले हैं अबाधित उनका विशेष है तो समत्वात आत्मग्रहो न उपपद्यते यानी प्रतीके आत्मग्रहो न उपपद्यते थे आत्मदृष्टि नहीं होगी आगे हैं भाष्य में न ही रुचक स्वस्तिक यो हो इतरेतर आत्मत्व अस्ति ये उदाहरण जो कार्य विषय हैं उनमें परस्पर अभेद नहीं होता तो रुचक और स्वस्तिक ये दोनों भी आभूषण के ही विकार विशेष है तो जब विकारात्मना वे रहते हैं तब तक उनका अपना अपना विकारात्मक स्वरूप अलग अलग है तो उस समय उनका अभेद नहीं है तो रुचक रोचक स्वस्थिकमत्व यानी अभेद नास्ति जब उनको उनके अपने अपने विकारात्मक स्वरूप का बाध करके केवल कारण भूत तो स्वर्ण रूप से देखते हैं तो स्वर्ण स्वर्णात्मना वे एक हैं और विकारात्मना अलग अलग हैं ऐसे उपासक उपासक रूप से और प्रतीक प्रतिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग है एक नहीं है ब्रह्मात्मना एक है तो उस समय फिर उपासना उपास्य उपास्य उपासक भेद नहीं है उपासना की भी विधि भी, भी नहीं है स्वर्णात्म न इव तू ब्रह्मात्म न एक भाव प्रसंगम अवोचा तो जब स्वर्ण के तरह रूचक और स्वस्तिक का अभेद स्वर्णात्मना जैसे है ऐसे ब्रह्मात्मना अभेद उपासक और प्रतीक का यदि स्वीकार करेंगे तो फिर प्रतीक के अभाव का प्रसंग आएगा ऐसा हम पहले कह चुके हैं अतो न प्रतीकेशु आत्मदृष्टि क्रियते इसलिए प्रतीकों में आत्मदृष्टि नहीं की जाएगी ये अतो न प्रतीकेशु आत्मदृष्टि क्रियते इसका अवतरण था अतो जीव प्रतीको स्वरूप भेदात अहंग्रहे विधिश्रवण न अहंग्रह इति आह ये जो टीका में अवतरण है नो तो दो अतच उपासकस्य एक वहाँ है अतः शब्द एक यहाँ है तो इस अतः का समझना लेकिन इसके साथ च नहीं जुड़ा है ना इसलिए पहले का ये है अतच्च उपासक सो के साथ लिखा है ना इसलिए पहले वाले का है जिसका पढ़ा था अब थोड़ी टीका है इसको देखिए यथा रुचक स्वस्तिक यो हो सुवर्णात्मना ऐक्यपी मिथो न ऐक्यम तथा जीव प्रति हो ब्रह्मात्मना ऐक्यपी भेद समह ते कहते हैं जैसे रुचक और को सोने के विकार विशेष हैं उनका स्वर्ण रूप से यानी कारण रूप से ऐक्य होने पर भी मिथो न ऐक्यम कार्यों का परस्पर अभेद नहीं है कार्यात्मना तथा जीव प्रतीक हो ब्रह्मात्मना न ऐक्य भी ब्रह्म रूप से दोनों एक होने पर भी अपने हैं अपने स्वरूप से एक दूसरे से भिन्न ही भेद यदि धर्मी चर्मी व्यतिकेण तयरभाव निश्चया वस्तु तदा उपासन उच्छेद उक्त तो धर्मी कारण कार्य कार्य कारण के आश्रित होता है ना तो आश्रय को धर्मी कहा जाता है आश्रित को धर्म कहते हैं तो जीव और नाम आदि प्रतीक इनका अधिष्ठान ब्रह्म है ना इसलिए धर्मी है और धर्म है प्रतीक और उपासक जीव तो धर्मी व्यतिरेक न यानी ब्रह्म व्यतिरेक नयो अभाव इसमें तयो शब्द से लेंगे प्रतीक उपासको अभाव अभाव निश्चयात वस्तु ऐक्यम ये दोनों का स्वरूप एक है दोनों वस्तु एक है स्वरूपत क्योंकि ब्रह्म के बिना ये दोनों भी नहीं रह सकते ऐसा यदि कहते हैं कौन पूर्व तो कहते हैं तदा उपासना उच्छेद उक्त तो इस पक्ष में फिर उपासना की विधि नहीं बनेगी उपासना को बनाए रखना है तो कार्य को स्वीकार करना पड़ेगा उस समय कारण रूप से नहीं देखना पड़ेगा तत्व दृष्टि हटानी पड़ेगी विकार दृष्टि को रखना पड़ेगा तभी उपासना होती है और तब इन दोनों का ऐक्य नहीं है ऐक्य नहीं तो अहं अंद्र, दृष्टि भी नहीं होगी इस प्रकार ये तृतीय अधिकरण का विचार संपन्न होता है अधन थोड़ा ही है वो निधि ध्यान का तो अर्थ होता है तत्वमशी वाक्यार्थ का अनुसंधान वो है तो ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं मय के रूप में तो निधि ध्यास होता है ये तो तत्वमशी का वाक्यर्थ है और यहां नामादि प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करते हैं तो नामादि की उपासना हो जाती है ब्रह्म दृष्टि से नामादि की उपासना मानी जाएगी प्रतिक की उपासना हो गई इसे नर्मदेश्वर की शिव दृष्टि से, से उपासना हो रही है शालिग्राम की विष्णु दृष्टि से उपासना हो रही है वो तो प्रतीक की प्रधानता है आलमन प्रधान होती है प्रतिक उपासना और फल फिर शास्त्र उस उपासना का जो बता रहा है वो होता है इसलिए उसको निधि ध्यान नहीं कहा जाएगा उसको कहा जाएगा नामादि प्रतिकोण की ब्रह्म दृष्टि से उपासना ये उसका नाम होगा हाँ तो तृतीय अधिकरण का विचार पूरा हो गया चतुर्थ अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का उच्चारण कर लें किम किर ब्रह्मी सी ब्रह्मधीर उत अन्योपास ब्रह्मात्र फलदत्त मुत्कर्षेदृष्टिस्या फल दत्ते ब्रह्मतिथ्यास्तिवत्त तो पूर्व अधिकरण के विषय भी प्रतीक उपासना थी इस अधिकरण का विषय भी प्रतीक उपासना तो प्रतीक उपासना को विषय बना करके ये हुआ था कि प्रतीकों में अहन दृष्टि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सिद्धांत बताया गया नहीं करनी चाहिए अब आदित्यो ब्रह्म इत्यादि जो प्रतीक उपासना का विधान करने वाले वाक्य हैं, उनमें एक आदित्य है प्रतीक दूसरा ब्रह्म है मनो इसमें भी ब्रह्म है मन है तो आदित्य की दृष्टि ब्रह्म में करे या ब्रह्म की दृष्टि आदित्य में करें पूर्व अधिकरण ने तो बताया अहंग्रह दृष्टि नहीं करनी है और दृष्टि करो अहम दृष्टि नहीं करनी है जैसे ब्रह्म में अहं दृष्टि द्वितीय अधिकरण ने कही ऐसे तृतीय अधिकरण ने कही कि प्रतीक में अहं दृष्टि मत करो लेकिन ये नहीं कहा कि फिर कौन सी दृष्टि करनी है तो यह संशय होता है अहम दृष्टि नहीं करनी है तो आदित्यादि प्रतीकों की दृष्टि ब्रह्म में करें या ब्रह्म की दृष्टि आदित्यादि प्रतीकों में करें यह संशय बनता है यही संशय बताया अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में ब्रह्मणी अन्य सैत उत अन्य ब्रह्मी ये अन्वय है ब्रह्म में अन्य दृष्टि इसमें अन्य शब्द से लेना प्रतीकों को आदित्यादि को आदित्य ब्रह्म उपासित तो इस वाक्यस्थ आदित्य पदार्थ की दृष्टि ब्रह्म में करें एक विकल्प उतने अथवा अन्य आदित्यादि प्रतीको में ब्रह्मधी यानी ब्रह्म दृष्टि कर संशय हुआ तो पूर्वपक्षी कहते हैं अत्र अन्य ब्रह्म उपासनीयम अत्र अने आदि ब्रह्म ब्रह्मासित तो इत्यादि में आदित्य ब्रह्म इति उपासित इत्यादि वाक्य में यह अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा यह वाक्य अन्य दृष्टि से आदित्यादि की दृष्टि से ब्रह्म को उपासनीय बता रहा है यह बता रहा है कि आदित्य आदित्यादि की दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करो आदित्य की आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में यदि करते हैं तो ब्रह्म की उपासना सिद्ध हो जाएगी और आदित्यादि में ब्रह्म की दृष्टि करते हैं तो उपास्य आदित्यादि होंगे ब्रह्म उपास्य नहीं होगा और उपासक उपासना कर रहा है तो इसका अर्थ है कि कुछ चाहता है फल तो जिससे फल मिलेगा उसका न चिंतन करेगा उसकी न उपासना करेगा तो आदि इ्यादि प्रतीक फल देंगे कि ब्रह्म फल देगा कौन देगा फल ब्रह्म देगा फलदाता ईश्वर है ना ब्रह्म यानी सोपाधिक ब्रह्म परमेश्वर तो फलदात्रित्व तो किसमें है प्रतीकों में है नामादि प्रतीकों में है या परमेश्वर में है उपास्य ब्रह्म परमेश्वर है तो फलदाता परमेश्वर होने से जो फल देगा उसकी उपासना करनी चाहिए तो जिसमें दृष्टि करेंगे वह उपास्य सिद्ध होगा ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करते तो ब्रह्म उपास्य सिद्ध होगा और उसकी उपासना करेंगे तो उपासना से संतुष्ट होकर के वो फल देगा जो हम चाहते हैं वहाँ पर जो फल बताया गया है उस विधि वाक्य के पास में वह फल हमारी हमारे द्वारा की गई उपासना से संतुष्ट होकर के ब्रह्म देगा ना नहीं तो कहेगा कि आदित्यादि की उपासना करेंगे और फल लेने के लिए ब्रह्मा के पास जाएंगे तो ब्रह्मा कहेगा कि जिसकी उपासना की है उसके पास जाओ उपासना तो उसकी की फल लेने के लिए मेरे पास आ रहा है वो फल क्यों देगा नहीं देगा इसलिए पूर्व पक्षी करते हैं परमेश्वर में फलदातृत्व होने से आदित्यादि की दृष्टि यदि परमेश्वर में करते हैं तो परमेश्वर की उपासना सिद्ध होगी उससे अपेक्षित फल प्राप्त होगा इसलिए ब्रह्म की, ब्रह्म में ही अन्य दृष्टि की जा पूर्व पक्ष रहेगा कि अन्य दृष्टिया उपासनीय ब्रह्म अत्र फलदत्वत फलदत्व का मतलब फलदातृत्वात्थ ये फलदत्व तो तक का अर्थ है सिद्धांति कहते हैं ब्रह्म अन्य चिंतनम ये सिद्धांति की प्रतिक्ञा कहते हैं प्रतीकों में अहंदृष्टि तो नहीं करनी है किंतु प्रतीकों की दृष्टि भी ब्रह्म में नहीं करनी है अपितु ब्रह्म की दृष्टि आदि इत्यादि में करनी है पहले अधिकरण ने कहा प्रतीकों में अहंदृष्टि ना करो तो पूर्व पक्ष ने कहा कि फिर ब्रह्म में प्रतिकू की दृष्टि करो तो कहा ये भी नहीं प्रतिकूम की दृष्टि भी ब्रह्म में नहीं करनी है आदित्य आदि दृष्टि तो क्या करना है फिर तो कहा ब्रह्म की दृष्टि प्रतिको में करनी है ब्रह्म दृष्टिया था? ताम ताम ताम ताम तनु श्रद्धया ओ या और वो लभते चतः कामान मये विहीतान हीता फल यहाँ वही बता रहा है फल तो देता है परमेश्वर ही लेकिन उपासना होगी प्रतिकों की उपास्य प्रतीक है यहाँ ब्रह्म की दृष्टि प्रतिकों में की जाएगी उपासना प्रतिकों की होगी ब्रह्म की नहीं लेकिन दूसरे की उपासना करने पर भी फल परमेश्वर ही देंगे कैसे देंगे इसके लिए अतिथि पूजा का उदाहरण बताएंगे <coughs> तो अन्य दृष्टि ब्रह्म दृष्टिया अन्य चिंतनम ये सिद्धांत है इसमें हेतु बताते हैं उत्कर्ष इति परभ्या कहते हैं ब्रह्म की दृष्टि यदि आदित्यादि प्रतीकों में करते हैं तो आदित्यादि प्रतीक और ब्रह्म इन दोनों में पहले निर्धारण करना है कि उत्कृष्ट कौन है निकृष्ट कौन है आदित्यादि निकृष्ट है कि ब्रह्म निकृष्ट है कौन है निकृष्ट आदित्यादि प्रतीक निकृष्ट है ब्रह्म उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट की निकृष्ट में दृष्टि करते हैं तो माना जाता है निकृष्ट को सम्मान दिया जा रहा है निकृष्ट को सम्मान दिया जा रहा है उसमें उत्कृष्ट की दृष्टि करते हैं तो और जो स्वयं उत्कृष्ट है और उसमें यदि निकृष्ट की दृष्टि करते हैं तो उसका अपमान होगा कि सम्मान होगा उपासना सम्मान है कि अपमान है सम्मान है तो उत्कृष्ट ब्रह्म की दृष्टि यदि आदित्यादि में करते हैं तो आदित्यादि का सम्मान होगा कि नहीं ये उनकी उपासना होगी और पूर्व पक्षी जैसा कह रहे हैं आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में करो तो ब्रह्म पहले से ही आदित्यादि से उत्कृष्ट है और उसमें आदित्यादि की दृष्टि करना का अर्थ है निकृष्ट उसे समझना जो उत्कृष्ट है उसे निकृष्ट समझना तो ये ब्रह्म की उपासना होगी कि ब्रह्म का अपमान करना होगा उससे ब्रह्म संतुष्ट होगा कि क्रोधित होगा तो फल नहीं मिल इसलिए उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करने से निकृष्ट का सम्मान होगा तो आदित्यादि में ब्रह्म की दृष्टि करने से आदित्यादि प्रतीकों का सम्मान होगा और दूसरे का सम्मान करने से ईश्वर कहते हैं वो फल देते हैं दूसरे का आदर करो फल मेरे से पालो क्योंकि मैं भी स्वयं अमानी हूं मानद हूं दूसरों को मान देता हूं ऐसे तुम भी आदित्यादि को आदित्यादि रूप न देखकर के ब्रह्म रूप देखोगे तो ब्रह्म दृष्टि से उनका ग्रहण करने से उनका सम्मान होगा और उससे जो है जो चाहते हो वो फल शास्त्र ने बताया हुआ मैं दूंगा तो एक हुआ उत्कृष्ट उत्कर्ष लिखा है न ब्रह्म में उत्कर्ष और दूसरा व्याकरण शास्त्र में नियम होता है वाक्य में शब्द का दो प्रकार से प्रयोग होता है एक इति परक शब्द का प्रयोग होता है जिस शब्द के बाद में इति शब्द जुड़ जाता उसे है उसे इति परक कहते हैं इति शब्द है पर में जिसके वो परक और एक होता है अनिति परक का मतलब इति परक नहीं है तो ये जो वाक्य हैं उपासना का विधान करने वाले मनोब्रह्मित उपासित नाम ब्रह्मित्युपासित आदित्य ब्रह्मित उपासित इत्यादि इन वाक्यों में आदित्य एक शब्द है और ब्रह्म एक शब्द है तीसरा उपासित है इन आदित्य और ब्रह्म इन दोनों में से इति परक कौन है और अनिति परक कौन है तो इति परक है ब्रह्म अनिति पर आदित्य नाम मन इत्यादि प्रतीकों के वाचक जो शब्द है वे हैं अनिति पर और इति परक है ब्रह्म शब्द सब वाक्यों में आप देखोगे तो प्रतीक उपासना के विधायक वाक्यों में ब्रह्म का ब्रह्म शब्द का प्रयोग जहा है वहां उसके बाद में इति शब्द आया तो इति परक ब्रह्म शब्द का प्रयोग है तो इति शब्द लगने से होता है वो मुख्यार्थ का वाचक न रह करके वो स्वरूप का वाचक हो जाता है या तो लक्ष्यार्थ का वाचक हो जाता है और जो इति परक नहीं है अनति परक है उसका मुख्यार्थ लिया जाता है मुख्यार्थ लिया जाता है तो नाम ब्रह्म इति उपासित आदित्यम ब्रह्म इति उपासित इत्यादि में नाम मन आदित्य इन शब्दों का मुख्यार्थ लिया जाएगा और ब्रह्म शब्द इति परक होने से उसका मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा तो आदित्यादि शब्दों का मुख्यार्थ है जो हम देखते हैं आदित्यादि मन, वो। तो और इति शब्द पर पर में ब्रह्मशब्द के होने से ब्रह्म शब्द लक्षक हो जाएगा उसका लक्षार्थ होगा nah, nah, nah. ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टिया ऐसा आदित्यम ब्रह्मासित इसमें ब्रह्मी का अर्थ निकलेगा ब्रह्म दृष्टिया इति शब्द परमे होने से उसका ब्रह्म दृष्टिया ये अर्थ निकलेगा मनो ब्रह्मित्य उपासित तो मन शब्द के बाद में इति शब्द होने से मन का अर्थ तो मन ही होगा मन शब्द का और ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म दृष्टि ऐसे ओ नाम ब्रह्मित्य उपासित इत्यादि में सर्वत्र प्रतीक उपासना के प्रकरण में प्रतिकों का वाचक जो शब्द होगा वह इति परक नहीं रहेगा उसका मुख्य अर्थ लिया जाएगा ब्रह्म शब्द इति परक रहेगा तो वहां ब्रह्म शब्द का अर्थ किया जाएगा ब्रह्म दृष्टि इसलिए ब्रह्म नहीं है वहां पर ब्रह्म दृष्टि है ब्रह्म शब्द का अर्थ आदित्यो आदित्यम ब्रह्म उपासित में ब्रह्म शब्द का अर्थ ही निकलेगा ब्रह्म दृष्टि इति इसलिए उसे उसके बाद में श्रुति ने इति शब्द का प्रयोग किया है इसलिए यहाँ पर अधिकरण सार में लिखते हैं कि उत्कर्ष इति पर ऐसे निकालना उत्कर्षात एक शब्द निकालना द्विवचन होने से और दूसरा इति पर एक हेतु निकालना उत्कर्ष इति परत्वाभ्याम का अर्थ निकलेगा उत्कर्षात इति परत्वाच ऐसे दो हेतु होंगे इति परत्व किस में है ब्रह्म शब्द में इसलिए ब्रह्म अन्य चिंतन ये हुआ तो कहा फिर दूसरे की उपासना करने से फल परमेश्वर कैसे देगा तो कहते हैं अन्य दत्ते ब्रह्म दत्ते क्रियापद का करता है ब्रह्म अने ब्रह्म फलम दत् दत् प्रदान करता है परमेश्वर फल प्रदान करता है किससे अन्य उपास्य दूसरे की उपासना करने से भी फल तो ब्रह्म ही देगा कहाँ कैसे तो कहते जैसे अतिथि अतिथिदेवो भव पितृदेवो भव देवो भव, भव, भव इत्यादि श्रुति के द्वारा बताई गई अतिथि आदि की पूजा आदि आदर सत्कार आदि रूप उपासना है उन मातृ उपासक पितृपासक अतिथि उपासक मनुष्य को फल माता पिता या अतिथि थोड़ा ही देता है ईश्वर देते है तो आदि का सम्मान करने से जैसे ईश्वर ही फल दे रहे हैं ऐसे आदि इदि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने से फल परमेश्वर ही देता है। तो अन्य उपास फलम दत्ते ब्रह्म कैसे तो कहते आतिथ्यादि उपासवत यह दृष्टान्त तो हुआ सूत्र तथा भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं